भारतीय दर्शन काश्मीरी शैव दर्शन ईश्वर तत्व जगत की क्रमिक अभिव्यक्ति यहाँ स्पष्ट होती है अहम अंश गौड़ होता है और इदम अंश की प्रधानता यहाँ रहती है इदम अहम इस प्रकार की प्रतीति विमर्श शक्ति में उल्लिस होती है यहाँ ज्ञान शक्ति की प्रधानता है शुद्ध विद्या या सदविद्या इस भूमि में अहम और इदम इन दोनों रूपों में ऐक्य की प्रतीत रहती है मैं या हूँ यही भावना इस भूमि में जागृत रहती है इसमें क्रिया शक्ति प्रधान है माया तत्व इस भूमि में पूर्व भूमि की ऐक्य प्रतीति पृथक पृथक हो जाती है अहम अंश पुरुष रूप में तथा इदम अंश प्रकृति रूप में यहाँ अभिव्यक्त होते हैं यहाँ अचित अर्थात जड़ में परमातृत्व का आभास होता है यह कला आदि पांच भागों का उपादान कारण है इस भूमि में माया शक्ति के द्वारा परमेश्वर अपने रूप को आच्छादित कर लेता है तभी वह पुरुष तत्व होकर पृथक हो जाता है माया से मुक्त कर्मों को अपना बंधन समझता हुआ यही संसारी पुरुष है परमेश्वर से अभिन्न होता भी इसका मोह परमेश्वर में नहीं होता माया के पांच कंचुक परम सर्वकर्ता, सर्वज्ञ पूर्ण नित्य व्यापकुचित शक्ति संपन्न होते हुए भी अपने इच्छा से संकुचित होकर कला विद्या, राग, काल, माया के इन पांच कंचुकों के रूप में स्वयं अभिव्यक्त होते हैं इन्हीं पांच कंचुकों के कारण क्रमशः परम शिव के उपरुक्त गुणों में भी संकोच हो जाता है इसलिए कुछ करने की सामर्थ्य कुछ ही जानने का सामर्थ्य अपूर्णता का बोध अनित्यत्व तो का बोध तथा संकुचित शक्ति का ज्ञान पुरुष को अपने में होने लगता है पुरुष तत्व क्रमशः इन्हीं पांच कंचुकों को आवरण रूप में स्वीकार कर पुरुष संसारी हो जाता है इन्हीं पांचों से आवृत्त चैतन्य पुरुष तत्व है परम शिव के स्वरूप को आवृत्त करने के कारण ये कंचुक कहे जाते हैं प्रकृति तत्व महत तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत सभी तत्वों का मूल कारण प्रकृति तत्व है यह सत्व रजस और तमस की सामना है इस अवस्था में गुणों में प्रधान गौड़ भाव नहीं होता ये गुण प्रकृति तत्व में परस्पर विभक्त नहीं है अंतकरण बुद्धि तत्व यह ऐसा है इस प्रकार निश्चय करने वाली शक्ति बुद्धि तत्व है यह सत्व प्रधान होने के कारण स्वच्छ है इस तत्व में ही चैतन्य के प्रतिबिंब को ग्रहण करने की योग्यता है अहंकार तत्व यह मेरा है यह मेरा नहीं है इस प्रकार अभिमान का साधन अहंकार तत्व तत्व, है। मनस तत्व करूं या न करूं, इस प्रकार संकल्प और विकल्प का कारण मन है ये तीनों अंतकरण रूप तत्व हैं। पांच ज्ञान इंद्रिया शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध को तो ग्रहण करने वाली क्रमश्रोत तक चक्षु जीवा तथा घाण ये पाँच ज्ञानेन्द्रिया हैं। अंतकरण के अनंत इसकी अभिव्यक्ति होती है पाँच कर्मेंद्रिया वचन आदान विहरण चलना फिरना विसर्ग मल त्याग लौकिक आनंद के साधन क्रमशः वाक पाणी पायु तथा उपस्थ ये पाँच कर्मेंद्रिया हैं पांच तन्मात्राएँ शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध ये पांच समान रूप के हैं प्रत्येक में अपने को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं रहता इसीलिए इन्हें तन्मात्राएँ कहते हैं पंचभूत आकाश देने वाला आकाश संजीवन वायु दाहक और पाचक अग्नि पिघलने वाला भिगोने वाला जल तथा धारण करने वाली पृथ्वी ये पाँच भूत तत्व हैं जिस प्रकार वट बीज में शक्ति रूप में बड़ा वट वृक्ष विद्यमान रहता है उसी प्रकार ये सभी तत्व अर्थात चराचर समस्त विश्व परम शिव के हृदय रूपी बीज के अंदर शक्ति रूप में वर्तमान रहते हैं जिस प्रकार घट सकोरा आदि मृतिका से बने हुए पदार्थों का वास्तविक रूप मृत्तिका ही है या जल नींबू जल गुलाब जल तथा अन्य जलीय पदार्थों का वास्तविक रूप साधारण जल ही है उसी प्रकार पृथ्वी से लेकर द्वुत्क्रम रूप में माया पर्यंत सभी तत्व सत्य हैं इस सत्य में से भी घ्रातर्थ व्यंजक प्रत्यय के अंश को छोड़ देने पर केवल प्रकृति स्वरूप में सकार ही रह जाता है इस प्रकृति के अंतर्गत इकतीस तत्व हैं इसके ऊपर शुद्ध विद्या ईश्वर सदाशिव ये सत तत्व ज्ञान और क्रियाशक्ति स्वरूप हैं ये सभी और रूप त्व में अंतर्भूत है इसके उर्ध्व तथा अधर लोकों के सृष्टि स्वरूप दो विसर्जनी इस प्रकार के हृदय बीज के स्वभाव रूप महामंत्र स्वरूप विश्वमय अर्थात सर्वाकार एवं विश्वोत्तीन अर्थात निराकार परम शिव है छत्तीस तत्वों का यह अति संक्षिप्त विवरण है यहाँ सूक्ष्म से स्थूल तत्वों की क्रमिक अभिव्यक्ति का निर्देशन किया गया है इसी बात को अब स्थूल से से की ओर किस प्रकार साधक जाता है? जाता है है उसका निरूपण नीचे किया पृथ्वी लेकर प्रकृति पर्यंत तो के समान ही तत्वों का विचार है यही प्रकृति विशुद्ध होकर माया तत्व में लीन हो जाती है माया के पांच कंचुक परम शिव के सभी गुणों को संकुचित कर देते हैं इसीलिए पुरुष तत्व में आकर परम शिव की शक्ति संकुचित हो जाती है इन तत्वों से परे जब सूक्ष्म में साधक प्रवेश करता है तब पुरुष अपने को प्रपंच, जो स्थूल प्रकृति का रूप है, के बराबर का समझने लगता है इस अवस्था में मैं यह हूँ इस प्रकार की प्रतीति उल्लसित होती है इसमें मैं चैतन्य है और यह प्रकृति है यहाँ मैं और यह दोनों बराबर महत्व के होते हैं अभी भी द्वैत भान स्पष्ट इस है इसके अनंतर वह पुरुष सूक्ष्म प्रपंच के साथ तादात्म बोध करने लगता है और यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति उसकी विमर्श शक्ति में भाषित होने लगती है इस परिस्थिति में यह अंश को प्रधानता मिलती है इस अवस्था को ईश्वर तत्व कहते हैं धीरे धीरे यह अंश मैं में लीन हो जाता है और मैं हूँ इतनी ही प्रतीत रह जाती है किंतु फिर भी द्वैत भान स्पष्ट है मैं और हूँ ये दोनों स्वरूप विमर्श में भाषित होते हैं इस अवस्था को सदा शिव तत्व तो कहते हैं अब इस हूँ को भी दूर करना उचित है पश्चात इससे भी सूक्ष्म भूमि में जब साधक प्रवेश करता है तब उसे केवल अहम की प्रतीति होने लगती है इसे शक्ति तत्व तो कहते हैं यही परम शिव की उन्मिलनावस्था है इसी अवस्था में साधक परम के स्वरूप को समझ सकता है यही आत्मा के आनंद स्वरूप का प्रथम बार भान होता है यही शक्ति और शक्तिमान की युगल मूर्ति है यह अवस्था भी एक प्रकार से द्वैत की ही है किंतु वस्तुतः कहना कठिन है कि द्वैत है या अद्वैत यह द्वैत भी है और अद्वैत भी है यह अवस्था अंत में परम शिव शिव्यलीन हो जाती है यही शिव तत्व है चिन्मय सामरस्य की अवस्था यहाँ पहुँचकर जिज्ञासु अपने अस्तित्व को परम शिव्यलीन कर लेता है परंतु परम शिव में लीन होने पर भी कोई तत्व अपने स्वरूप को नष्ट नहीं करता सभी तत्व परम शिव में लीन होकर चिनमय हो जाते हैं यही मनुष्य जीवन तथा दर्शन का चरम लक्ष्य है जहाँ शुद्ध अद्वैत है चिन्मय शिव तत्व में सभी चिन्मय हो जाते हैं वस्तुतः शिव शक्ति के सामरस्य की अवस्था तो यही है अतएव यथार्थ में अद्वैत तत्व का ज्ञान यही होता है जीवितावस्था में सूर्य शरीर को धारण किए हुए यदि यह ज्ञान होता है तो उसे जीवन मुक्ति कहते हैं इस अवस्था में भी अविचल रूप में एक चित्त ही रहता है संविद रूपा शक्ति इस अवस्था में भी रहती है अतएव चिदानंद का लाभ जीवन मुक्त को भी होता है शरीर के पतन के पश्चात वह परम शिव में ही प्रविष्ट और उसी में लीन हो जाता है